पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमीद पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्ूर्णमाय पूशिष्य ओ शातिशाशा शंकर शंकरचार्य केशव बातरायण सूत्र भाषी वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने व्योमेहाय दक्षिण मूर्त नम ओ शाति शांति वेदांत दर्शन कि मूर्भूत ग्रंथ है जिसको हम लोग प्रस्थान तय कहते इसका नाम प्रस्थान क्यों पड़ा प्रकृष्ट रूपेण श्रुत्युक्त श्रुतुक्त तात्पर्याथे स्थितिर्भवती ये नस्थान प्रकृष्ट रूपेण श्रुत्युक्त तात्पर्याथे प्रकृष्ट रूपेण श्रुत्युक्त तात्पर्याथ है स्थिति ये नस्थान तय प्रस्थान त्रवती ने जिनका अध्ययन करने से प्रकृष्ट रूपेण श्रुति में कहा गया तात्पर्य जीव भ्रम्यता में स्थिति बनती है जिससे उन साधनों का नाम और वह प्रस्थान तीन है जिसे नाम रख दिया प्रस्थान त्रम और प्रस्थान त्री जो विद्या है स्क्रिंग कर दिया प्रस्थान त्री विद्या होने के नाते न ना पहुंच रही है प्रस्थान त्रय पुलिंग हो तो प्रस्थान त्रया स्क्रिंग प्रस्थान त्री विद्या उसका पहला प्रस्थान है दर्शन प्रस्थान जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं ब्रह्मसूत्र का नाम दर्शन प्रस्थान और ये दस उपनिषद जिस पर भाष्य है इसका नाम श्रुति प्रस्थान और श्रीमद भगवद गीता का नाम स्मृति प्रस्थान दर्शन प्रस्थान श्रुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान नाम से यह प्रस्तावक है और इस प्रस्तावक में से आप अभी पढ़ने जा रहे हैं श्रुति प्रस्थान श्रुति प्रस्थान अंतर्गत उपनिषद उसमें प्रथम उपनिषद है ईशावासीयोपनिषद ईशावासी उपनिषद ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं यह शुक्ल युर्वेदीय काणवशाखा के भाष्य काण्ड शाखा पर भाष्य लिखा गया है माध्यम शाखा का नहीं दोनों में अंतर है भाषिकार जान की इसको चुना है क्योंकि इससे पहले भी बहुत लोग इस पर भाष्य लिखे हैं माध्यम निशाखा और इसमें अंतर क्या दोनों का पाठ भी यहाँ पर आपको दिखा दिया है जो दूसरी तरफ है कैलाश की पुस्तक में वो माध्यम निशाखीय पाठ है इसमें क्या है कि पहले से अंत तक पूरा का पूरा एक प्रकरण ज्ञान मात्र मान लिया गया है एक से लेकर के अठारवे तक पूरा मंत्र को और एक से को एक प्रकरण मान करके ज्ञान प्रकरण कर दिया बनाने के लिए उन्होंने पाठ क्रम बदल दिया जो पाठ हमारे यहां है जो क्रम एक से आठ में तो कोई अंतर नहीं है एक से आठ में कोई अंतर नहीं है लेकिन माध्यमिक शाखा में जब नौ दस ग्यारह देख रहे हैं माध्यमिक शाखा में वह काम शाखा में बारह तेरह चौदह बारह तेरह चौदह उल्टा हो गया जो माध्यम में 9 दस ग्यारह पढ़ा गया उसको पढ़ लिया आपने कानू शाखा में बारह तेरह चौदह तो क्या होगा फिर वो आ जाता है यहां नौ दस ग्यारह विपरीत हो गया उल्टा कर दिया क्रम में और दूसरी बात जो माध्यमी शाखा में बारह तेरह चौदह 9 दस ग्यारह को बारह तेरह चौदह किया और फिर जो पंद्रवा है यहां माध्यमिक शाखा में वो काम शाखा में सत्रह है सत्रवा जो माध्यमिक शाखा का पंद्रवा है वहां का सत्रवा है और जो वहां सत्रवा में है वो यहां इसलिए पंद्रह में आ गया समझ लेना बोलता और जो वहां का अठारह है वो यहां का सोलह है और इधर का जो सत्रह अठारह है वहां का पंद्रह सोलह हो गया इस तरह से पूरा क्रम बदल करके उन्हें एक प्रकरण मना ज्ञान प्रकरण लेकिन कानून में ऐसा नहीं कानून शाखा में वन टू एट कर्म यह है ज्ञान प्रकरण और नौ से सत्रह कर्म प्रकरण और अठारह फल ज्ञान का फल एक से आठ तक ज्ञान प्रकरण है नौ से सत्रह कर्म प्रकरण है और अठारवा ज्ञान फल को कथन करता है इस प्रकार से यहां दो प्रकरण में बट गया कर्ण शाखा में और यहां कर्म प्रकरण को गौंड कर दिया और पूरे प्रकर, एक ही प्रकरण मान लिया ज्ञान प्रकरण ये डिफरेंस है इस डिफरेंस को संकेत करेंगे भाष्यकार क्यों हमने कर्ण शाखा को चुना है वहां बताएंगे आपको कारण दो प्रकरणों को मानने में क्या लाभ है और एक प्रकरण को मानने में क्या परेशानी है वो बताएंगे। और दूसरी बात उपनिषद मंत्र भाग का इसकी विस्तृत व्याख्या ब्रदारण उपनिषद है शुक्ल ब्राह्मण भाग में आज जितने उपनिषद देखेंगे ये सब कैसे है कुछ मंत्र भाग में है और कुछ ब्राह्मण भाग में है दो भाग मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग उसमें शुक्ल यजुर्वेदी शुक्ल यजुर्वेद का जो आपने देखना है उसमें ईशा उपनिषद हो गया मंत्र भाग। उसी का विस्तार जो है बृहदारण्य हो गया एवमेवेद का मंत्र उपनिषद के नोपनिषद है इसका ब्राह्मण भाग का उपनिषद छाद है गए और कृष्णजुर्वेद में मंत्र भाग का उपनिषद कठोपनिषद है इसका विस्तार ब्राह्मण भाग का तैत वेद का मंत्र भाग में से दो उपनिषद लिया गया है मुंडोपनिषद और मांडुप उपनिषद मुंडक का विस्तार प्रश्नोपनिषद है और मांडुक्य के विस्तार योगवासिष्ठ वाशिष्ठ है उपरिषद नहीं है लेकिन ब्राह्मण भाग का नहीं है अलग ग्रंथ है योगवासिष्ठ वाशिष्ठ में नहीं है लेकिन मांडव्य के विस्तार भी कोई पूछे तो वो योगवासिष्ठ और अंत में ऋग्वेद ऋग्वेद का मंत्रोपनिषद आदद है तरह ऋग्वे उपनिषद उसका विस्तार है कौशित की ब्राह्मण उपनिषद कौशित की ब्राह्मण उपनिषद लेकिन उसको आप लोग पढ़ते नहीं है उस पर भाष्य नहीं है इस प्रकार से विभाग यह संक्षेप है और उसका वो विस्तार है मंत्र भाग में हमेशा संक्षेप में कहे बातों को ही समझाने के लिए विस्तार से ब्राह्मण भाग में उपनिषद होते हैं और जिसका विस्तार ब्राह्मण भाग में नहीं है उस पर एक लक्षण वाष्ट अजात मांडुकी का है मुख्य सिद्धांत वेदांत तो मुख्य सिद्धांत है मांडुक्य, लेकिन उसका विस्तार किसी ब्राह्मण भाग में कर नहीं सके हैं, श्रुति ने जान के नहीं किया होगा तो उसका योग वासिष्ठ ने वसिठ जी विस्तार कर दिए संक्षेप में आप श्रुति प्रस्थान के बारे में जानकारी हो गया आप लौटते हैं इस वर्तमान उपनिषद ईशावास उपनिषद इसका नाम ईशावास इसलिए रख दिया है इसके मंत्र का पहला जो अक्षर है शब्द है उनके इतवरण का नामकरण कर दिया कई जगह शाखा के नाम पर है जैसे छंदों शाखा से छांदों की कर दिया कई अलग अलग कारण है जो जब ग्रंथ पढ़ेंगे वह बता देंगे जैसे केनोपनिषद भी मंत्र का पहला शब्द है केन शिकम आ गया शब्द को अनुवृत्ति करके संज्ञा रूपे न उसका प्रयोग कर दिया गया है उसने कहते हैं मंत्र के शब्द का अनुकरण संज्ञा के लिए किया गया है शब्द अनुकरण है ये इसलिए इस संज्ञा के अंतर्गत इन शब्दों का को कोई अर्थ से लेन देन नहीं है जैसे आज कल लोगों का नाम रख दो गोविंद कृष्ण कुछ नाम रख दो अर्थ थोड़ी उनमें घटेगा मूर्ख होते हैं उनको क्या अर्थ घटेगा वहां पे कुछ नहीं वो क्यों अनुकरण है भगवान का नाम का अनुकरण कर दिया वार्त रहित तो अनुकरण क्योंकि यथा नाम तथा तो गुण जो भगवान में देखा जाता है जिसके वजह नाम भगवान का रखा हुआ है वह गुण तो होता नहीं है तो तथा तो यहां पर भी ईशा वास्य शब्दों से तो बोध अर्थ है उस मंत्र में वार्त संज्ञा से लक्षित तो नहीं इसलिए इसको कहा जाता है शब्दानुकरण अनुकरण ही शब्द से अनुकरण मंत्र का एक भाग होता है ईशावा और कहते हैं कि भाई लेकिन समस्या हम लोगों के सामने सबसे भारी होता है जितने भी उपनिषद है ये जैसा शुक्ल जुर्वेदी है चालीसवा अध्याय है ईशावासी उपनिषद लेकिन एक विधि है उपरिषदों को सुनने की सन्या श्रवण कुरिया अब यहां समस्या होता है जो सन्यास नहीं लिए हैं उनको श्रवण कराएंगे कैसे एक संन्यासी कौन सामने बैठा रहे और बाकी हजार लोग बैठे सुनने कोई दिक्कत नहीं जहां एक भी सन्यासी नहीं बैठा हो मक्से पढ़ाए इसको समस्या है ना हम लोग के सामने जैसा हम लोगों के यहाँ जो कहते थे जब भी किसी को कुछ पढ़ाना है तो कम से एक ब्राह्मण को सामने बिठाओ ज्योतिष पढ़ाते जैसे मान लो क्षत्रिय से पढ़ना चाह रहा है पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं हमारी वैसे भी सारी विद्या नष्ट हो रही है कोई तो धारण करने को तैयार है और वेदों में भी बहुत क्षत्रियो के पास कई विद्याएं थी तो दे दो कोई दिक्कत नहीं लेकिन मुख क्या होना चाहिए देने का एक ब्राह्मण जरूर बैठा हो उसको निमित्त बनाकर सुनाओ और ग्रहण सब करें कोई आपत्ति नहीं तो लेकिन अन्य संस्य संयस्य कह दिया ना संयसर में अगर उसी पर निम्त बनाना चाहता कि एक संयासी बैठा रहे और बाकी हजार गृहस्थी बैठ के सुने कोई दिक्कत नहीं समस्या है हा? कैसे सुनाएंगे <laughs> <laughs> <laughs> <आ? laughs> ना ऐसा नहीं है आने के लिए रहने के लिए जगह हो तो आने को भी तैयार है रहने को भी तैयार है पढ़ने को तैयार हो बना नहीं नहीं इसमें कोई कोई आपको जो किसी तरह का छूट नहीं है कई <laughs> चीजों में कोई छूट नहीं है विकल्प नहीं दिया जाता है यहाँ भी कोई विकल्प नहीं है जैसे कर्म करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। बेटा होना जरूरी है कालाबाल होना जरूरी है ऐसे कोई विकल्प नहीं है चाहे कर्म नष्ट हो जाए तो विकल्प नहीं है। कोई करने वाला ना मिले तो भी विकल्प नहीं है इधर से यहां भी कोई विकल्प नहीं है तो क्या करें? तो इसी प्रकार से एक बार प्रसंग और भी हुआ था पढ़ाते हुए शुरू जब किया तो कोई महात्मा नहीं कोई सन्यास नहीं तो कैसे शुरू कहा देखो भाई विधि तो ऐसा क्या रहा अब हमें कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी ना सुना रहा है तो युक्ति तो निकालना पड़ेगा मैंने युक्ति एक ही रहा एक रास्ता है देखो मैं सन्यासी हूं ना क्या मानते हो कहते तो हाँ मैं श्रोता हूं मैं मुख्य श्रोता मैं हूं वक्ता नहीं फिर वक्ता कौन होगा प्रश्न उठा कौन सुना रहा है फिर कभी इस के द्वारा इस वाणी से भगवान सुनाएंगे समान क्योंकि ध्रुव ने स्थिति में क्या कहा यो वाचमी माम प्रसुपताम संजीव शक्तिधर स्वना प्रसुप्तां जो इस वाणी सोई हुई है जड़ है ना वैसे सोई हुई है इसको जो अखिल शक्ति धर जो सकल शक्ति में धारण करने वाला परमात्मा स्वधामना ना स्वज्योतिषा अपने ज्योति के द्वारा इसको संजीव यदि इसको जीवित कर देता है बोलने की क्षमता प्रदान करता है इसलिए ये सोचना ये न वाक अबीत देते प्रश्न ने कहा है जिसके द्वारा वाक् से व्यवहार करते हैं। जिसको लेकिन वाक नहीं पहचान पाती है वही असली वक्ता है इस वाणी के द्वारा वो वक्ता है और हम सब श्रोता है तो भाव कर लो तो हम भाव करेंगे हम श्रोता है और वक्ता तो परमात्मा तो इस वाणी से बोल रहा है मान तब तो पढ़ सकते नहीं तो नहीं पढ़ सकते नहीं तो पाठ बंद इन्हें भी भावना करना कठिन है लेकिन हम तो कर लेंगे आप लोग भी कर लीजिए तभी जाकर सफल होगा विद्या तो संसण कुरिया के महत्वपूर्ण पंक्ति के वजह से आजकल कई लोगों का कहना है कि भाई जब खुलम खुलम ग्रस्थियों को दे देते हैं जिनको ना वैराग्य है ना विवेक है ना कुछ भी नहीं है इसीलिए हमारी सारी संस्कृति नष्ट ऐसा लोगों का काम है तभी कि ये युक्ति अपना पास ये है इस भाव से भी करते हैं तो कोई दोष नहीं जैसे पढ़ के आए देख के आए और क्या पढ़ा रहे हैं खुद को पता नहीं क्या बोलेंगे खुद को पता नहीं क्या निकलेगा पता नहीं जो निकल रहा है सुनना है यदि भी हमारी पूरी शुरू से ही आदत है कोई फ्री रिकॉर्डेड कैसेट नहीं हमारे प्रोग्राम नहीं है इसलिए जो पिछली बार पढ़ाया हुआ और इस बार में सुनो गीता में बहुत था। बहुत फर्क न सिर्फ वही दृष्टान हम लोग पढ़ेंगे इसको नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे इसका शांति पाठ एक दरअसल मंगलाचरण समझ लो ये परिषद का है ओम पूर्ण मदह पूर्ण मदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण ओम शांति शांति शांति इस मंगलाचर गर्त जाने से पहले और एक बात सुनना है जरूरी है वह यह है कि हम अपने आप को सब लोग अपने आप को मध्यम अधिकारी मान लेना है उत्तमाधिकारी नहीं हाँ ये पहले से मान लो खोपड़ी में क्यों भगवान राम से पूछा हनुमान जी ने मुक्ति गोपनिषद में राम और हनुमान का संवाद है मुक्ति कर राम है कि किसी और का हमें कोई लेनदेन नहीं है उद्वेद नित्य कई अवतारे हुए हैं किसी का भी कह रहा है राम हनुमान के संवाद में पूछा कि मुमुक्षु क्या कल्याण जो मुक्ति कैसे होगा अलम वास्तविक अधिकारी प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं शुरू श्रीमंडल चलना चाहिए ना यदि सब उत्कृष्ट अधिकारी हैं है श्रीमंडल प्रश्न पढ़ो कहानी खत्म ना आप दस प्रतिशत पढ़ते हैं और भाषिकार ने भी 10 दस प्रतिशत भाषा लिख दिया है इसीलिए कि हम मान कर करके अधिकतर लोग श्रोता जो होंगे वो मध्यमाधिकारी होंगे उत्तम अधिकारी विरल है कोई कोई होगा और मध्यमाधिकारी पूछा मान जी तो दस प्रतिशत ही दस गिनाया कहा इसके भी जो अधिकारी नहीं होंगे मंदाधिकारी हो तो वहां विकल्प दे दिया अट्ठाईस इकतीस तो तो एक सौ अट्ठाईस मंद में भी उत्तम मंद में भी मध्यम मंद में भी अतिमंद अठाइस इकतीस एक सौ आठ प्रतिशत और छपते भी इसलिए अट्ठाइस का भी छपते पुस्तक 31 का भी छपते हैं एक सौ का भी छपते हैं भाषा भी तो है नहीं के मूल मूल छाप देते हैं तो इसलिए आपने आप को सब लोग मध्यम मध्यमाधिकारी मान के दसों परिशदों का क्रम से श्रवण करेंगे वहां है प्रथम अध्याय के 26 श्लोक में अधिकारी, प्रथम अध्याय के तीसवें श्लोक में अधिकारी और प्रथम अध्याय का 31 से बयालीस श्लोक तक मंदाधिकारी वर्ग वर्णन किया है मुक्ति को उपनिषद में वन ट्वेंटी सिक्स वन एंड 131 थर्टी वन टू फोर्टी टू अब इस मंत्रार्थ में आइए, है उससे पहले उपनिषद शब्द नाम में से एक हिस्सा रह गया ईशावा नाम तो शब्दानुकरण है और अगैशनिषत उपनिषद में उपा, नी और धातु है गत्य नेशु उपार्थ होता है सभी में प्रसिद्धि है उपकारर्थ सामित अर्थ में प्रसिद्धि है नी का अर्थ में नितान नितांत और सद का अर्थ होता है नाश गति और अवसाद, जिसके प्राप्त होने पर अवश्य अनादि अज्ञान का नाश हो जाता है सर्वात्म ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अविद्याजन संसार में दुखों का शिथिल था हो जाता है अथवा दूसरे ढंग से कहते हैं पहले शैथिलीकरण ले लिया कि अविद्या जो जखड़ा है ग्रंथियां शिथिल हो जाएंगी जैसे जैसे आप शिथिल होगा वैसे वैसे आपको प्रषदों में गति होगी जीव भ्रम तत्व तो समझ में आने लगता है जैसे गति हुआ जैसे प्रवेश हो इसकी प्राप्ति होने लगती है वैसे वैसे ही अज्ञान नाश हो जाता है तो शिथिलीकरण गति और नाश ये क्रम लेते हैं कुछ लोग उल्टा लेते हैं नाश गति और शिथिलीकरण अर्थ में अंतर करना पड़ता है स्थिति में तारा नाश पक्ष में क्या होता है अज्ञान का नाश तत्पात सर्वात्म प्राप्ति और अंत में संसार का संसारिकरण पहला दूसरे पक्ष में अज्ञान, अज्ञान ग्रंथि, का प्रवृत्ति हुई गति और फलभूता अज्ञान का नाश अंत में एक क्रम वैसे द्वितीय पक्ष को ज्यादातर लोग मानते हैं और इसे हैं। उपसर्गों के अर्थ में बड़ा लड़ाई है कुछ लोगों का कहना है उपर का किया ही नहीं है कहीं भी भाष्यकार ने ना आंधिकार पंचकरण आदि के लोगों ने अलग अलग करके ऊपर उन्नी को कहा नहीं स्पष्ट रूप अब कुछ लोग लेते हैं गुरु के समीप जाकर गुरु के समीप जाकर निरंतर स्थित होकर निरंतरता की अपेक्षा या नितंत श्रद्धायुक्त होकर जो सुनता है उसको शतमा प्राप्त गति अवसाद और कुछ लोगीप समीप समीप किसके समीप जाना है ब्रह्म विद्या के समीप जाना ब्रह्म विद्या के समीप है और नितांत उस ब्रह्म विद्या के में समर्पित होकर के श्रद्धा युक्त होकर स्थित रहने पर सत हो जाएगा उपनिषद इन हम लोगों का उसे विचार करके कहना है कि भाई प्रवित के पास जाने का जो कहा गया है कुछ ग्रंथ में है, उसका है? ये पास जाने का मतलब कैसे होगा प्रवित के पास जाने का मतलब क्या होगा गुरु के पास जाना होना अंत कर तो, तो लेना पड़े तो गुरु के हृदय में है वहीं से प्राप्त होना है और उनके प्रति श्रद्धा श्रद्धा लब ज्ञान और भगवान कीता में भी कहा स्मृतियों को समुद बोला, मैं है, समर्थन में हम दिखाते क्या कहा? ना ना ना ना। तो उनके पास तो ज्ञान है ना ब्रह्म विद्या हैद्या के पास जाने का तात्पर्य होता है ब्रह्म विद्यावां गुरु के पास ब्रह्म निष्ठम गुरु में श्रुति इसीलिए किसी तरह से घुमा फिरा करके आप बात बोले अर्थ तो यही होता है कि गुरु के पास जाना जाने के पश्चात श्रद्धा युक्त होकर के नित्रण नितांत निरंतर श्रवण करना है तत्फलीभूत होकर के शक्त अर्थात स्थिर गति और फल प्राप्ति होगी अर्थात जो अज्ञान का नाश ये कृषि शब्द का सामान्य रि जब भाषा बोलेंगे और विस्तार पर हम उस पर चर्चा करेंगे मंत्रात्म में लौटी है ओम सबसे पहले आता है कि किसी भी वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ओम कहते क्यों कि कारण यह है ओम तीनों का बोधक है शुद्ध ब्रह्म, कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म। कार्य ब्रह्म में समस्त जगत है ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड पूरा कार्यभ्रम है ओम का शक्यार्थ में ओम का शक्यार्थ के द्वारा कार्य ब्रह्म का होता है किन से तीन मात्राओ से क्योंकि मा। मा। जैसे मंडक में भी कहा है अ मात्रा से यह अलोक उ मात्रा से अंतरिक्ष लोग मा मात्रा से ऊपर के लोग अतयव शक्यार्थ तीनों तीनों मात्रक्यार्थ हम लेते हैं तो वो कार्य ब्रम का बोधक हो गया और इन तीनों मात्रों से परे जो अमात्र है तुरिया जिसको हम कहते हैं वो काल ब्रह्म का बोधक है और मात्र और अमात्र उभय से रहित वो शुद्ध ब्रह्म का बोधक है जो कि लक्ष्य शक्यार्थ तीन मात्राओं के शक्यार्थ से कार्य आमात्रा का शक्यार्थ से कारण ब्रह्म और लक्ष्यार्थ से शुद्ध ब्रह्म को इस ओम को हम लोग करते हैं, ताकि हम इन संपूर्ण को एक तरह से स्मरण द्वारा प्रणाम कर देते इस ओम ये एकता तिरूप है जो विशुद्ध ब्रह्म का औपारिक स्वरूपों को भी कथन करता है विशुद्ध स्वरूपों का भी कथन करता है शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ के द्वारा ऐसी ओम ही अर्थ शुद्ध ब्रह्म ही कारण रूपी उपाधि वसात कारण ब्रमता को प्राप्त हुआ विवर्त हुआ और वही पुनः उपाधिवशात कार्य ब्रह्म रूपी विवर्त हो रखा है तो कैसे हुआ है उसको स्पष्ट करने के लिए कहते हैं पूर्णम अद पूर्णम इदम् अद पूर्णम इदंच च पूर्णम अध्यम ब्रह्म अदय से लेना ऊपर गलोक ऐसा नहीं जैसे लोग समझते ऊपर गलोक और यह जो भी इतम सर्वम जगत सर्व बोलते थे ना महात्मा हमारे यहां सब तो ब्रह्म बोलते हो आप लोग वेदांति और भेदभाव करते हो ये पुरुष स्त्री है वो समझाई नहीं मंत्रार्थ का हमें उपाधियों को ब्रह्म कहना नहीं है उपाधियों की अधिष्ठान ब्रह्म उपाधि नहीं हो सकता है तो कल्पना है तो मिथ्या मिथ्या कल्पना कल्पना सत्य कैसे हो सकता है किंतु इस उपाधि को भ्रम करे तो उस उपाधि का अधिष्ठान पर दृष्टि डालो इसे हम बार बार अधिष्ठान देते हुए कहते हैं टीवी को देखो देखते हैं ना रोज हाँ देखते है टीवी को देखते लेकिन देखते क्या हैं आप टीवी को नहीं देखते हैं वास्तव में टीवी को कहा देखते हैं आप आप टीवी में आ रहे चित्रों को देखते हैं उसमें जो शब्द प्रकट हो रहे शब्दों को सुनते हैं ये आपकी बड़ी मूर्खता है आप चित्र और शब्द में रम जाते हैं अधिष्ठान द स्क्रीन जो है पर्दा है उसको भूल जाते हैं आप पर्दे को देखते नहीं चित्र चल रहा हो शब्द श्रवण भी हो रहा हो उस अवस्था में पर्दे को देखने क्षमता का नाम पूर्ण ये सारा उपाधि दिखाई दे रहा हो तबिन उपाधि का अधिष्ठान ब्रह्म की अनुभूति अहम् ब्रह्मास्म अरे सर्वमिदम ब्रह्म जो कहते हैं वहां पर क्या है अधिष्ठान तो ब्रह्म को अधिष्ठान दृष्टिया ये सब सत्य है व्यावहारिक दृष्टिया अपने आप में जगत भी सत्य हम जगत को मिथ्या कहाँ कह रहे हैं वह अधिष्ठान दृष्टिया कहते हैं जब जगत की दृष्टि जगत के बारे पूछोगे पूछेगे जगत को सत्य कहेंगे तब तक व्यावहारिक सत्ता से वह सत्य होता है यथा प्रातभाषिक सत्ता को लेकर प्रातिभाषिक स्वप्न जगत तो, प्रातिभाषिक काल पर्यंत तो सत्य होता है तब तक सत्ता वाले जगत भी व्यवहार काल पर्यंत तो सत्य इसमें कोई संशय पारमार्थिक सत्ता दृष्टि कौन से विचार जब करते हैं न व्यावहारिक सत्ता है न प्रातिभाषिक सत्ता है तिरुपता दोनों जगत भी मिथ्या हो जाती है कैसे उसी को वर्णन करते करती हाँ पूर्ण आधा पूर्ण इसलिए अध से क्या लेना तत्पद लक्ष्यार्थ लेना अध्यम ब्रह्म पूर्ण है कैसे हो भी आकाश्यापी है पूर्णक मतलब पूर्ण हो क्योंकि वह आकाश सर्वव्यापक आकाशसभाव्यापर अपरछिन्नमें अर्था क्या हो इदम् इदम? इदम से जान इदम शरीराद अभी पूर्ण कथम त्रा लक्षा वह भी क्या है पूर्णमेवर छिन्हन आकाश व्यापक इद्वपद लक्ष्य जीवस्वरूप कहते दो पूर्ण कैसे हो सकता है दो व्यापक कैसे हो जाएगा तब कहते पूर्णा, पूर्णा पूर्ण उद्य पूर्णा पूर्ण पूर्णात्म ब्रम्हण पूर्णमेव जीव स्वरूपम उदित उधरच्यते उदयी पूर्ण ब्रह्म से ही पूर्ण मान पूर्ण ब्रह्म से ही पूर्णमेव मानी जीव स्वरूपम पूर्णम पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण स्वरूप वाला ये जीव माना जीव का स्वरूप और ब्रह्म के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है पूर्ण स्वरूप वाला ब्रह्म से पूर्ण स्वरूप वाला जीव उदृच्यते उदयती उत्पन्न हुए के समान उत्पन्न हुआ जीवत तो बोला नहीं यहां पर आप कैसे जोड़ दे रहे हो पूर्णस्य पूर्ण, पूर्ण मादाया। से पूर्णमादाय सरा पूर्ण अवशिष्य स्पष्ट करते पूर्ण पूर्णस्य परिणामांश परिणाम असंभव है ना क्योंकि पूर्ण का अपरिच्छिन्न का आकाश के समान व्यापक का परिणाम संभव नहीं है अंशांश भाव भी संभव नहीं हैतन नहीं पकड़ना से वि समझाने के लिए वास्तव में उस पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति भी असंभव है परिणाम संभव नहीं है विकार संभव नहीं है आरंभ भी संभव नहीं है सावय में ही आरंभवाद होता है सावय में ही परिणामवाद भी होता है जब वह पूर्ण है व्यापी है अप्रिचिन है निरवय है उसमें ना आरंभवाद संभव है ना परिणामवाद संभव है फिर क्या हुआ था अविवर्तवर्त का मतलब क्या स्वसत्ता अप्रत्यागपुरक स्वस्वरूप अधिष्ठान में दृश्यों को दिखा देने के नाम अभिवर्त है स्वसत्ता अप्रत्यागपूर्वक स्व को अधिष्ठान रूप कल्पना करते हुए स्व अधिष्ठान में दृश्य पूरा जगत को दिखाने का नाम विवर्त है इसलिए कहते हैं कि देखो यह परिणाम संभव नहीं है आरंभवाद संभव नहीं है तो उत्पत्ता कथन कैसे कर रहे हो अरे उत्पत्ति भी औपाधिकमे वह औपाधिक है जैसे महाकाश से घटाकाश पैदा हो गया कोई कह दे महाकाश से घटाकाश पैदा हो गया हाँ पैदा हुआ कोई संशय नहीं लेकिन घट का पैदा होने से घटाकाश पैदा घट फोड़ दो तो क्या हो गया घटाकाश नष्ट हुआ नहीं किंतु तो वह घटाकाश महाकाश में लय हो गया क्योंकि वह भिन्न था ही नहीं वाकई में उपाधि के वजह से लग रहा था घटाकाश कई बार आप देखो बर्तन सुंध हो गए ना बर्तन के अंदर कुछ गंध सा लगता है लगता है इस घटाकाश में कुछ गंध है महाकाश में कोई गंध है नहीं लेकिन वास्तव घटाकाश के गंध नहीं है वो वो घटका गंध है आते अतिव यथा महाकाश घटाकाश उत्पत्ति और घटाकाश से महाकाश में लय है उसी प्रकार से पूर्ण से जीव की उत्पत्ति और लय समझना औपाधिक और उपाधि भी कल्पनामा वत काल पर्यंत आपके अंदर आगे आएगा करके बताएंगे यावत काल पर्यंत पर विशिष्टतावत काल पर्यंत माना जाता है कि अज्ञान था माया थी और उसने सारा जगत पैदा किया था उसे हम पैदा हुए थे यावत काल पर स्वप्न जैसे होता है उसमें जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं और लय भी हो जाते हैं तद्य अच्छा तब ऐसा है औपारि जैसे तदेव तथ्यम रूपम यथा औपादिक में क्या होता है घटाकाश का वास्तविक स्वरूप क्या माना महा जाएगा महाकाशी घटाकाश का निरुपाली स्वरूप पूछा जाए घटाकाश का स्वपाल स्वरूप का नाम घटाकाश रख दिया हमने घटपा से विशिष्ट आकाश लेकिन जब निरुपाली स्वरूप पूछते हैं तब क्या कहोगे उसको महाकाशी बोलना पड़ता है तुम जीव का निरुपाली स्वरूप पूछा जाए तो क्या कहोगे आप पूर्णम कहना पड़ेगा अपरिचनम व्यापी अतएव भाव पूर्ण उदृच्य मनमें पूर्णमे पूर्णा पूर्णमे उद्यते युत्पत्ति तो जीव के पूर्ण पूर्णमेवरछिचीव पूर्ण है फिर क्यों हमें अन्वनीय होता क्यों हम उपाधि का चक्कर फंसे पड़े हैं यहाँ और जब देखो जब उठेंगे तो उपाधि दिखती है अतु उपाधि में हमदा ममता जाता है बड़ी झिझट है ये क्यों हो रहा है थे? कारण यह है आप उस पूर्ण से पूर्ण मादायण पूर्ण का पूर्णत्व का आदान नहीं कर रहे हैं किंतु आपकी दृष्टि अपूर्ण में टिकी हुई है जैसे टीवी में आपकी दृष्टि चित्र में टिकी हुई है तो आपको पर्दा दिखती नहीं है। वास्तव में सारा संसार जो दीख रहे पर्दे के लोग कुछ नहीं है ब्रह्म भी पर्दा ही है पर्दे के पीछे कुछ नहीं पर्दे के ऊपर कुछ नहीं पर्दे के सामने कुछ नहीं मैं बताता हूँ बहुत पहले जब मुंबई में कहीं खड़ा था मैं एक कैसे बज रहा था किसी पान की दुकान तो वो सुन करके मुझे लगे बहुत सुंदर भजन गा रहा है तो भाई कमाल है बहुत बढ़िया वजन है ये तो अब मुझे नहीं मालूम था उस समय की सिन्मा का गाना है मैंने उसका अपने हिसाब से अर्थ जो सुनावा था वेदांत तो अपने हिसाब से लिया उसका वो गाना क्या था पर्दा है पर सिमा का गाना अब हमने तुरंत बड़े कमाल करके तो। इसने वहाँ माया है माया का पीछे कुछ और ही नहीं आगे पीछे कुछ मैंने उस दुकानदार कभी कैसे ठंग दे? भजन का कहते हम ये भजन नहीं है सिनेमा गाना मैंने कहा हमारे लिए तो भजन ही थी। बहुत बड़ा अर्थ तो बोल रहा है बाद में हमने सोचा कि सिनेमा में किस प्रसंग में लाया होगा देखा दे सिनेमा को भी देखना चाहिए क्या है वहाँ प्रसंग वहाँ अर्थ बहुत ही बेकार था वो एक मुसलमान लड़की थी वो प्रेम का मामला चल रहा था भुरका उठा के देखती भुरखा बंद करती है <laughs> आपने उस प्रेमी को आओ जब पर्दा पर्दा के पीछे पर्दा नहीं है तो मेरी है बोल रहा वो तो कमाल तो है <laughs> तो खैर वहां कुछ भी हो इन हमारे लिए तो आता ना है अधिष्ठान ब्रह्म को समझ रहे तो ग्रहण करने की बात किस दृष्टि से आप उसको ग्रहण करते हैं उस पर निर्भर होता है यहां पर यही कहते हैं इसलिए पूर्ण पूर्णं पूर्णम स्वरूप तन मात्र इस पूर्ण रूपी जीव का जो पूर्णत्वरूप है ना उतने मात्र ग्रहण करो औपहारिक स्वरूप को छोड़ दो पूर्ण से पूर्णम स्वरूपम तन मात्र आधाया पूर्णस्य पूर्णम आधाय तब क्या होगा कहते कि भई पूर्णमेव अवशिष्य उपाध्यांश का परित्याग रूक अपहाय जब अनुभव देखोगे तब पूर्णमेव अवशिष पूर्णमेव स्वरूपम अवभा पूर्ण जो स्वरूप आपका अपना स्वरूप है वही भाषित होता है और जितने भी उपाधि स्वरूप है वही दृश्य रूपेण कल्पना के रूप आपको दिखाई देने लगता है पूर्णत्व का भी अनुभव होता है और तीन बार जो शांति कहा गया है वह हजार ही किया जाता है त्रिविध ताप का निवृत्ति के लिए आदि भौतिक आदि आदिदैविक और आध्यात्मिक तीन प्रकार की जो ताप है दुख है हाँ। तापत्र जो बोलते हैं लोग तापत्र है नहीं आ, वहाँ अन्य अपने तापत्र बोल देते हैं ये आदि बड़ा तापत्र बोल देते किसी को भी तापत्र बोल देते दक्षिण भारत में यहाँ तापत्र वो नहीं है आदमी नहीं होता है आदमी जो जो दे रहा है दूसरा तापत्र कह देते हैं तो वो नहीं है वास्तव में आध्यात्मिक दुख में है वो भी एक हिस्सा है आदि भौतिक और आज दैविक दुखों का निवृत का हम लोग लो तो पाठ में शुरू में वह इसलिए कि प्रणवा सर वेदेश भगवान गीता में कहा है सगल वेदों में उस निर्गुण निराकर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है ओम ही है इस जितने बार हम उसका स्मरण करें चिंतन करें वगैरह वगैरह इसलिए वह योग करने क्या कहा। वाँ। उस क्या उसके अर्थकार्य वगैरा कहा प्रणव उसका वाचक वाचक ईश्वर का प्रणव है और उसका जब करनी चाहिए कैसे तपस तदर्थ भावना उसकी अर्थ की भावना करते हुए उसका जब करना चाहिए ताकि ससुरूपानुभूति आसान हो जाए ये यहाँ पर शांति पाठ का संक्षिप्त अर्थ हो गया विस्तार रूपे नृदा परिषद मूल में ही आएगा वह परिषद में ही अंतर्गत आएगा ये मंत्र विस्तार अच्छा, अब इस परिषद के आरंभ करने के लिए पहले भाष्यकार एक संबंध जोड़ेंगे उसका संबंध भाषिक आ जाता है इस संबंध भाष्य पर विचार कल होगा